दोस्तों, कभी तुमने किसी चीज को इतना मजबूती से पकड़ा के वो चीज ही तुम्हारा बोज बन गई? किसी रिष्टे, किसी याद, किसी डिल्ट को? ब्रियाना वेस्ट कहती हैं, Letting go is not losing something. It is making space for what's meant to be. हम छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता ह तब तुम पूरे बनते हो क्योंकि तुम अपने अंदर की जगह वापस ले रहे होते हो। Letting go का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा care खत्म हो गया, बल्कि ये कि तुम्हारा struggle खत्म हो गया। अब तुम उस चीज को control करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, जो तुम्हारे control में थी ही नहीं। और यही moment होता है freedom का, जब तुम accept करते हो कि हर चीज हमेशा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 एक हाथ तभी कुछ नया पकड़ सकता है जब पुराना छोड़ता है। ज़िंदगी भी वही रूल फॉलो करती है। तुम तभी नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हो जब तुम पुरानी कहानियों को रिलीज़ करते हो। ब्रियाना कहती हैं, "You will not heal by going back to what broke you." फिर भी हम बार-बार पास्ट को विजिट करते हैं क्योंकि हम क्लोज़र ढूंढते हैं और वो तब बनता है जब तुम कहते हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये चैप्टर खत्म हो गया है। लेटिंग गो एक बार का प्रोसेस नहीं, ये एक रिदम है, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज अपने अंदर से एक वेट हटाना, रोज अपने आप से कहना, मैं सिर्फ उस एनर्जी के साथ रहना चाहता हूँ जो मुझे जिंदा महसूस क वो version जिसे तुमने pain के साथ बनाया था मैं strong हूँ, मैं सब सह सकता हूँ, मैं किसी पर depend नहीं करता और जब तुम healing करते हो, तो वो mask उतरता है तुम फिर से इनसान बनते हो, soft, feeling, alive ब्रियाना कहती है, when you finally let go, you don't lose peace, you find it क्योंकि peace मिलता नहीं, वो तब उभरता है ज तो भाई, letting go कोई कमजोरी नहीं, ये bravery का सबसे शुद्र रूप है। ये कहना कि मैं ready हूँ अपने नए life के लिए। और जब तुम ये कर लेते हो, तो तुम्हारा अंदर हल्का हो जाता है, तुम्हारा heart, तुम्हारा mind, सब। हर इंसान का एक mountain होता है, और हर mountain के ऊपर लिखा होता है, छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए बना है वो रहेगा और जब तुम ये सीख लेते हो, तब तुम सिर्फ छोड़ा हुआ नहीं, रीबोर्न होते हो। और इसी रीबर्ड के साथ, ब्रियाना वीस्ट अगला चैप्टर खोलती हैं, बिकमिंग होल, जब अंदर का केयास क्लेरिटी बन जाता है।